संत फरीद ने दीनता धीरज और सील की बात कही और आपने उनकी व्याख्या करते हुए उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बताया कृपापूर्वक बताएं कि क्या ये गुण बाहर से सीखे जा सकते हैं बाहर से साधे जा सकते हैं धर्म को बाहर से सीखने का कोई उपाय नहीं और जिसने धर्म को बाहर से सीखना चाहा, वो धर्म के नाम पर सिर्फ अपने को धोखा देगा। धर्म तो अविरूत होता है भीतर से वो तुम्हारे भीतर के जागरण का परिणाम है धर्म आचरण नहीं है भूलकर भी धर्म को आचरण मत समझना इसका यह अर्थ नहीं है कि धर्म से आचरण रूपांतरित नहीं होता रूपांतरित होता है लेकिन आरोपित नहीं किया जाता तुम बदलते हो इसलिए तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है तुम नए हो जाते हो इसलिए तुम्हारे व्यवहार में नई गंध आ जाती लेकिन तुम्हारा व्यवहार बदलने से तुम न बदलोगे तुम तुम्हारे व्यवहार से बहुत बड़े हो तुम जो करते हो उससे तुम्हारा होना बहुत विराट है तुम्हारा कृत्य तुम्हें न छू सकेगा कृत्य तो ऐसा है जैसे वृक्षों पर लगे पत्ते हजारों हैं और ध्यान रखना वृक्ष के पत्तों को तुम रंग डालो इससे कुछ फर्क न पड़ेगा वृक्ष में जब नए पत्ते आएंगे तब फिर भी उसी रंग के होंगे जिस रंग के थे तुम्हारे रंगे पत्ते दिन दो दिन के लिए धोखा दे दें इससे ज्यादा काम के नहीं वृक्ष की जड़ में ही कोई रूपांतरण हो जड़ से ही बदलाव हो तो वृक्ष में नए रंग नए ढंग आ सकते जीवन को बदलने के दो उपाय हैं एक है कि तुम बाहर से जीवन पर रंग रोगन कर लो नीति यही करती है इसलिए नीति के पास तुम धर्म के संबंध में सभी झूठे सिक्के पाओगे जैसे धर्म कहता है दीनता अगर भीतर से आएगी तो इस दीनता में कोई भी अहंकार ना होगा अगर बाहर से रोपोगे तो इस दीनता में अहंकार होगा बाहर से तुम दीनता को रोपोगे तो तुम दिखलाना चाहोगे कि तुम दीन हो तुम चाहोगे कि लोग जानें कि तुम दीन हो तुम जगह जगह उछालते फिरोगे अपनी दीनता को प्रदर्शन होगा उसका एक फकीर सुकरात को मिलने आया वो बड़ा दीन फकीर था उसके कपड़े फटे थे और सुकरात से जब वो बात करने लगा तो सुकरात थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि आदमी के कपड़े तो फटे थे लेकिन अहंकार बिल्कुल ताजा था साबित था कपड़ों में तो छेद थे जराजीन थे ऊपर से तो गरीबी थी लेकिन भीतर बड़े अहंकार का भाव था सुकरात ने उससे कहा महानुभाव कपड़े फाड़ने से कुछ भी ना होगा तुम्हारे कपड़ों के छेदों से तुम्हारा अहंकार ही झलक रहा है और कुछ भी नहीं अगर दीनता तुमने ऊपर से थोपी तो तुम्हें दीनता की अकड़ पैदा होगी लेकिन अगर दीनता भीतर से आई तो तुम्हारे अहंकार को पूरा बहा ले जाएगी तुम भूल ही जाओगे कि तुम दीन हो तुम्हें याद ही ना रहेगी कि तुम दरिद्र हो तुम इसकी घोषणा ना करते फिरोगे कौन घोषणा करेगा भीतर एक शून्य छा जाता है तो एक तो शून्य की दीनता है शून्य से उपजी दरिद्रता है जिसको जीसस ने पुअर इन स्प्रिट कहा है वो जो अपने भीतर से आत्मा से दीन हो गए और एक तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी मुनियों की दीनता है जो उन्होंने ऊपर से थोप ली है उनकी आंखों में जरा आंख डाल के देखना और तुम वहां अहंकार को ही झांकता पाओगे फरीद कहता है धीरज भीतर से जो धीरज आएगा उस धीरज में परम शांति होगी कोई तरंग भी ना उठेगी बेचैनी की बाहर से जो धीरज होगा वो केवल धीरज का आश्वासन होगा बाहर से जो धीरज होगा वो धीरज कम एक तरह की सांत्वना होगी तुम कहोगे घबराओ मत ज़्यादा देर नहीं है बस अब आने ही आने को हुआ है प्रीतम अब प्यारा आता ही होगा थोड़ी धीरज और रख मन, बस अब आने में ज़्यादा देर नहीं ऐसा तुम समझाओगे तुम्हारा धीरज समझावट होगी तुमने अपने को समझा बुझा के बिठा लिया है लेकिन भीतर तो तुम्हारा अधेरी जगता रहेगा और तुम्हारे बाहर क्या है ये परमात्मा नहीं देखता तुम्हारे भीतर क्या है वही कसौटी है धीरज जिसके भीतर फलित हुआ है वो तो फिक्र ही छोड़ देता है आएगा कि नहीं आएगा समझाता भी नहीं कि अब आता ही होगा जिसको धीरज भीतर से आया है उसके लिए तो परमात्मा आ ही गया परमात्मा की तरफ से आना जब होगा होगा लेकिन भक्त की तरफ से तो आना हो ही गया वो तो उसके धीरज में ही आ गया अब कुछ और अलग से पाने की बात नहीं अब ना आए अनंत तक तो भी भक्त पीछे लौट के ना देखेगा अब तक आए नहीं शिकायत ना होगी और दोनों धीरज में बड़ा फर्क है एक धीरज दिखावा है एक धीरज सत्य है सील फरीद कह रहा है सील का अर्थ है पवित्रतम आचरण तो एक तो पवित्रता होती है जो तुम्हें समाज सिखलाता है क्या करो क्या ना करो हर समाज की पवित्रता की धारणाएं अलग हैं हिंदू किसी बात को पवित्र मानते हैं मुसलमान किसी बात को पवित्र मानते हैं जैन किसी तीसरी बात को पवित्र मानते हैं अगर तुम जैन घर में पैदा हुए तो तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा सील और आचरण मुसलमान से भिन्न होगा हिंदू से भिन्न होगा बौद्ध से भिन्न होगा क्योंकि वो तुमने सीखा है लेकिन अगर भीतर से सील आया तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारा आचरण न तो हिंदी न मुसलमान से न ईसाई से कुछ लेना देना है अब तुम्हारे भीतर एक आचरण पैदा हुआ जो तुम्हारा अपना है सील तुम्हारा होगा तब तब संस्कार न होगा तब तुम्हारे अनुबोध से आएगा तुम्हारी समझ से आएगा तुम ठीक करोगे क्योंकि तुम्हारे पास ठीक देखने का ढंग होगा दूसरे लोग कहते हैं क्या ठीक है इस कारण नहीं तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि क्या ठीक है सम्यक दृष्टि होगी तुम्हारे पास इन तीनों गुणों को बाहर से साधने का कोई उपाय नहीं भीतर से ही साधा जा सकता है बाहर से साधने का अर्थ है तुम उस सुख की कि दूसरे लोग तुम्हें कैसा मानते है? भीतर से साधने का अर्थ है तुम उस सुखों की तुम भीतर से कैसे हो दूसरों से क्या लेना है क्या प्रयोजन दूसरे समझते हो कि तुम अधैर्यवान हो और तुम धैर्यवान हो क्या अंतर पड़ता है क्या समझाने जाना है उनको उनसे क्या प्रयोजन दूसरे समझते हैं तुम आचरणहीन हो तुम आश्वस्त हो अपने आचरण से अब तुम किसी को समझाने दावा करने प्रमाण देने तो नहीं जाओगे क्या प्रयोजन है कौन किसको समझा पाया है और जब तुम आचरणवान हो बात समाप्त हो गई परमात्मा यह नहीं पूछेगा कि दूसरे तुम्हारे संबंध में क्या कहते थे परमात्मा के सामने जब तुम खड़े हो गए तुम्हारा अंत झलकेगा कैसे इन्हें भीतर से साधे बाहर से साधना आसान है भीतर से साधना बड़ा कठिन है क्योंकि बाहर से साधने में बदलना तो पड़ता ही नहीं तुम तो तुम ही रहते हो ऊपर से थोड़ा सा कपड़े बदल लेते हो तुम तो तुम ही रहते हो तुम्हारी कुरूपता तो कुरूपता ही रहती है ऊपर से थोड़ा सुगंध छिड़क लेते हो बाहर से साधना तो बिल्कुल आसान है वो तो नाटक है वो तो अभिनय है भीतर से साधना तो कठिन है क्योंकि तुम्हें बदलना होगा इंच इंच बदलाहट करनी होगी नए को जन्म देना होगा पुराने को विदा करना होगा क्रांति होगी आँख से गुजरोगे भीतर से कैसे साथ होगे और क्या आधार होगा भीतर के साधने का दो आधार हैं समय ने तुमसे फरीद की चर्चा में बार बार कहा एक आधार प्रेम और एक आधार ध्यान जिसको भीतर से साधना है या तो वो परमात्मा के गहन प्रेम में पड़ जाए क्योंकि जब तुम तुमसे वस्तुतः प्रेम करने लगते हो तो वही प्रेम तुम्हें बदल देगा तुमने प्रेम किया और तुम बदले क्योंकि जिसे तुमने प्रेम किया उसे तुम धोखा तो न दे सकोगे और जिसे तुमने प्रेम किया चाहा, पूरे मन से चाह तुम उसके लिए अपने को तैयार भी करोगे जिसको बुलाया है उसके पात्र भी होना पड़ेगा निमंत्रण भेजा है तो सिल भी निर्मित होगा लेकिन ऐसे तुम्हें कुछ करना ना होगा तुम्हारा प्रेम ही कर लेगा तो या तो तुम प्रेम में पड़ जाओ अस्तित्व के तब तुम्हें फूलों जैसी गंध सुबह की ओस जैसी ताजगी अपने आप पैदा होने लगेगी और एक अनंत धैर्य तुम्हें आ जाएगा क्योंकि उसकी याद भी जब इतना सुख देगी उसका स्मरण भी जब तुम्हें इतनी पुलक और नृत्य से भर जाएगा तो उसके मिलन की तो बात ही क्या कहनी उसके मिलन का ख्याल भर काफी होगा मिलन तो बहुत दूर हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता उससे मिलना होने वाला है बस इतना काफ़ी होगा इससे ही तुम धैर्य से भर जाओगे तुम्हारे मन की झील पर कोई लहर ना उठेगी सब लहर सो जाएंगी सन्नाटे में चुप होकर तुम उसकी प्रतीक्षा करोगे मौन होकर प्रतीक्षा करोगे कहीं बेचैनी में वो आए और तुम चूक ना जाओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम विचारों में उलझे रहो वो द्वार पर दस्तक दे और तुम पहचान ना पाओ कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसे रूप में आए और तुम उसकी प्रतिभिज्ञा न कर सको वो तो आता है हजार रूपों में हजार बहानों से तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है बहुत बहुत रूपों में तुम्हारे हाथ पकड़ता है बहुत बहुत रूपों में तुम्हें पुकारता है बुलाता है रिझाता है तुम ही अपने भीतर इतने बेचैन और उलझे हो कि तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आती तुम कुछ का कुछ समझ लेते हो तो जैसे ही तुम उसके प्रेम से भरोगे तुम सन्नाटे से भर जाओगे तुमने कभी दो प्रेमियों को पास बैठे देखा है वे चुप हो जाते हैं। बोलना भी बाधा मालूम पड़ती है बोलने से भी ये जो सन्नाटा दोनों के बीच चल रहा है टूट जाएगा शब्द उपद्रव करेंगे वे चुप हो जाते हैं गहन मौन में उनका मिलन होता है ये तो साधारण प्रेमियों की बात है जब तुम अस्तित्व के प्रेम में पड़ोगे परमात्मा के तब तो तुम बिल्कुल चुप हो जाओगे उसका प्रेम ही तुम्हें उठा लेगा तुम्हारे गर्त से उसका प्रेम ही सेतु बन जाएगा सहारा बन जाएगा तुम अपनी गहरी अंधेरी खाइयों के बाहर चले आओगे सूरज की तरफ आंख उठाते ही तुम्हारे जीवन की यात्रा प्रकाश की तरफ हो जाती है एक तो मार्ग है प्रेम एक मार्ग है ध्यान अगर तुम प्रेम ना कर पाओ तुम कहो किसे प्रेम करें तुम पूछो कहां है वो पहले पता हो तभी तो प्रेम करेंगे अगर तुम अज्ञात को प्रेम ना कर पाओ और सब प्रेम अज्ञात का प्रेम है जब तुम किसी साधारण व्यक्ति के भी प्रेम में पड़ जाते हो तब तुम जानते हो कौन है वो पहचानते हो कुछ पता ठिकाना है सकल सूरत पहचानने से क्या होता है कौन है भीतर वहां तो अजनबी छिपा है अज्ञात छिपा है एक स्त्री के प्रेम में पढ़ो एक पुरुष के प्रेम में पढ़ो एक छोटे बच्चे से लगाव लग जाए कौन है वहां भीतर पहचाने हो ठीक ठीक पता कर लिया प्रेम जैसा गहन संबंध बांधने चले हो पहचान ठीक से कर ली है या नहीं तो भीतर तो अजनबी है सभी प्रेम अज्ञात का प्रेम है प्रेम अज्ञात की ही घटना है तो अगर तुम पूछो कि कहाँ है परमात्मा पहले पता हो पहले ठीक से जांच परख कर लें, पुलिस में जाके पुलिस के बही खातों में देख लें कि इस आदमी के संबंध में क्या क्या लिखा है कोई काले कारनामे तो नहीं और उनसे पूछ लें जो इसके प्रेम में पड़े कि पढ़ के कुछ पाया है कि गंवाया है अगर तुमने इतनी होशियारी बरतनी चाहिए तो तुम प्रेम में न पड़ सकोगे इतना विचार इतनी कुशलता इतनी होशियारी इतनी चालाकी प्रेम के लिए दरवाज़ा बंद हो जाता है प्रेम तो निर्दोष मन की प्रार्थना है वो तो भोलेपन का भाव है वो तो एक छोटे बच्चे की साथ जैसे छोटा बच्चा बाप का हाथ पकड़ के चल पटता है बिना फिक्र किए कि बाप कहाँ ले जाएगा गड्ढे में गिराएगा क्या करेगा वैसा ही है प्रेम तो एक ट्रस्ट एक श्रद्धा है अगर वो ना हो सके तो ध्यान मार के घबराने की कोई जरूरत नहीं प्रेम न हो सके तो जबरदस्ती करने की कोशिश में मत पड़ना क्योंकि जबरदस्ती प्रेम होता ही नहीं न हो तो समझना कि वो द्वार तुम्हारे लिए नहीं लेकिन कुछ चिंता की बात नहीं और भी एक द्वार है और ये मेरी प्रतीति है कि जो भी प्रेम में असमर्थ पाता है ध्यान में एकदम समर्थ है जो ध्यान में असमर्थ पाता है प्रेम में समर्थ परमात्मा ने तुम्हें कितने ही दूर भेजा हो दरवाजे बंद नहीं कर लिए और तुम कितने ही दूर चले आए हो उसकी तरफ पीठ करके लेकिन उस तक पहुंचने के द्वार सदा ही खुले हाँ गलत द्वार पर दस्तक मत देना अपना द्वार ठीक से पहचान लेना अगर प्रेम ना कर सको तो ध्यान ध्यान का अर्थ है शांत हो जाना अपने में बिना किसी के सहारे के मौन हो जाना बिना किसी की मौजूदगी के अपने तई मौन हो जाना अपने एकांत एक में ही लीन हो जाना फिर ना तो किसी की प्रतीक्षा करनी है इसलिए धीरज का कोई सवाल नहीं प्रतीक्षा ही नहीं करनी तो अधेरी कहाँ से होगा कोई आने को ही नहीं है तो अधेरी कहाँ से होगा तुम ही हो तुम काफी हो बस इसी से धीरज पैदा हो जाता है इसको धीरज कहना भी ठीक नहीं क्योंकि इसमें अधेरी को मिटाने की भी बात नहीं है कोई आना ही नहीं है किसी के लिए तैयारी ही नहीं करनी है लेकिन तुम जब अपने भीतर उतरते हो तो तुम पाते हो जितने तुम पवित्र होते हो उतने आनंदित होते चले जाते हो अब सील परमात्मा को पाने का उपाय नहीं है अब तो सील भीतर का आनंद है तुम जितने पवित्र होते हो उतना ही मधुर संगीत बजने लगता है पवित्रता का गीत पैदा होता है वो तुम्हें खींचता चला जाता है सील बढ़ता चला जाता है किसी और के लिए अच्छे होने के लिए नहीं अपने ही प्रति अच्छे होने की बात है और जैसे जैसे तुम शांत होते हो सील बढ़ता है धैर्य उपलब्ध होता है तुम अचानक पाते हो भीतर एक शून्य उतरने लगा पूर्ण तो तुम्हें नहीं उतरेगा क्योंकि तुम्हारी भाषा में ध्यानी की भाषा में परमात्मा का नाम शून्य है पूर्ण नहीं प्रेमी की भाषा में शून्य का नाम पूर्ण है परमात्मा है ये भाषा के भेद हैं उतरता तो वही है उसका एक नाम पूर्ण है एक नाम शून्य ध्यानी जब उसे देखता है तो वो शून्य मालूम होता है प्रेमी जब उसे देखता है तो वो पूर्ण मालूम होता है ये एक ही सिक्के के दो पहलू ये देखने के ढंग पर निर्भर है इसलिए बुद्ध महावीर शून्य की बात करते कृष्ण मीरा चैतन्य पूर्ण की बात करते इनमें कुछ विरोध नहीं हो ही नहीं सकता शब्द कितने ही विपरीत हों, इनकी अनुभूति तो एक है तो या तो अपने भीतर उतरते जाओ धीरे धीरे तुम शून्य हो दीन हो जाओगे लेकिन वो दीनता अहोभाग उस शून्य में कुछ भी ना बचेगा सब खो जाएगा तुम परिपूर्ण दीन हो जाओगे लेकिन उस दीनता से बड़ी कोई संपदा नहीं है उस दीनता में ही धैर्य होगा क्योंकि न कहीं जाना है न कहीं कुछ पाना है स्वयं को तो पाए ही हुए हो वो मिली ही हुई बात है वहाँ तो तुम पहुँच ही गए हो वो मंदिर तो सदा तुम्हारे साथ ही था तुमने आँख न फेरी थी उस तरफ बस इतनी ही बात थी अब आँख देख ली मोड़ कर पहचान गए अब धैर्य है अब एक सील की सुगंध उठनी शुरू होती तो चाहे प्रेम चाहे ध्यान पर घटनाएं भीतर से बाहर की तरफ बहेंगी बाहर से भीतर की तरफ नहीं जैसे गंगोत्री से गंगा बहती है ऐसी तुम्हारी भीतर की गंगोत्री से गंगा बहेगी तुम्हारे जीवन की गंगा गंगोत्री की तरफ नहीं बहती तो बाहर से तुम्हारे भीतर के स्रोत की तरफ आचरण ना बहेगा वैसा आचरण पाखंड और वैसे आचरण से कोई कभी रूपांतरित नहीं होता उल्टे जो समय रूपांतरण के काम आ जाता वो व्यर्थ गंवा दिया जाता है हाँ पाखंड से तुम चाहे दूसरों को धोखा दे लो अपने को धोखा न दे पाओगे और जिसने अपने को धोखा न दिया वह व्यक्ति आज नहीं कल क्रांति में से गुजर ही जाएगा दूसरा प्रश्न एक भगवत्ता है जो प्रकृति के कणकण में नदी झरने में वृक्ष पक्षी के गीत में बसती है और एक भगवत्ता है जो किसी मनुष्य के बुद्धत्व के माध्यम से प्रकट होती है क्या दोनों एक ही हैं या उनके गुणधर्म में कुछ फर्क है? दोनों एक ही हैं गुणधर्म में कोई भी फर्क नहीं लेकिन अभिव्यक्ति में भेद है पक्षी गाते हैं बुद्ध पुरुषों के कंठ से भी एक गीत पैदा होता है लेकिन पक्षी बेहोशी में गाते बुद्ध पुरुष का गीत परिपूर्ण होश का है जागरण का है पक्षी गाते हैं उन्हें पता नहीं क्यों गाते पक्षी गाते हैं उन्हें यह भी पता नहीं कि वे गाते हैं बुद्ध पुरुष गाते हैं तो उन्हें पता है क्यों गाते उन्हें पता है कि वे गाते तो एक तो गीत सोए हुए प्राणों से पैदा हो रहा है और एक गीत जागृत पैदा हो रहा है गुणधर्म में तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि गीत एक ही स्रोत से आ रहा है वो जो चैतन्य की गंगोत्री है वहीं से आ रहा है लेकिन अभिव्यक्ति में फर्क है जैसे तुम कभी रात सो गए और तुमने नींद में गुनगुनाया तुमने एक गीत की कड़ी गाई या प्रार्थना का एक स्वर उठाया ये हो सकता है कि उसी समय मंदिर में जाग कोई उसी कड़ी को दोहराता हो उन कड़ी में कोई भेद न होगा जहां से आती हैं वहां से भी कोई भेद नहीं तुम नींद में गुनगुनाओ या जाग कर तुम ही गुनगुनाते हो लेकिन अभिव्यक्ति में फर्क है तुम नींद में गुनगुना रहे तुम्हें पता नहीं तुमने क्या गुनगुनाया तुम्हें यही पता नहीं कि तुमने गुनगुनाया सुबह उठ के तुम भूल ही जाओगे कोई दूसरा तुम्हें याद दिलाएगा तो भी तुम मानोगे ना कि ये कैसे हो सकता है कि मैं नींद गुनगुनाऊं नहीं ऐसी ही अफवाह उड़ा दी होगी किसी ने लेकिन जिसने जाग के गुनगुनाया ऐसा समझो कि तुम्हें इस बगीचे में लाया गया तुम शराब पिए बेहोश थे फूलों की गंध तुम्हारे नासा नासापोटों को छुएगी वृक्षों की, की हरियाली तुम्हारी आंखों को स्पर्श देगी बगीचे की ठंडक तुम्हारे रोए रोए को शीतल करेगी पक्षियों के गीत भी तुम्हारे कानों से टकराएंगे लेकिन तुम्हें कुछ भी पता ना होगा तुम शराब पिए बेहोश हो फिर दूसरे दिन तुम होश मर आए शराब नहीं पीए थे भीतर जलता हुआ होश का दिया था वही पक्षी थे वही वृक्ष थे वही फूल थे वही आकाश था लेकिन अब बात ही और है, बुद्ध पुरुषों से जो प्रकट होता है वो वही है जो झरनों और पहाड़ों से प्रकट हो रहा है लेकिन बुद्ध पुरुषों में झरने और पहाड़े जाग गए हैं बुद्ध पुरुषों में पक्षी और वृक्ष होश से भर गए पक्षी और वृक्षों में बुद्ध सोए हुए चट्टान से चट्टान में भी भविष्य का कोई बुद्ध सोया है परम बुद्धत्व में भी अतीत की कोई चट्टान जागी है इसलिए चट्टान पर भी संभाल के पैर रखना पवित्र भूमि है क्षमा मांगना जब पैर रखो चट्टान जब तुम्हें पार करने का मार्ग बने सीढ़ी बने तो धन्यवाद देना क्योंकि कोई बुद्ध पुरुष सोया है चट्टानों में और बुद्ध पुरुषों में फासला है फासला गुण का नहीं है फासला केवल सोने और जागने का है तीसरा प्रश्न आपने कहा है भक्त ही भगवान हो जाता है क्या कभी भगवान भी भक्त होता है भगवान तो भक्त हुआ ही हुआ है अन्यथा भक्त आएगा कहाँ से तुम भगवान हो तुम्हें पता ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान तो भक्त हुआ ही है वो घटना तो घटी ही है उसको घटने की अब और कोई जरूरत नहीं वो तो प्रतिपल वही घट रही है। अब तो दूसरी घटना को पूरा करना है कि भक्त भगवान हो भगवान ही है अनेक अनेक रूपों में अनंत अनंत अभिव्यक्तियों में गहरे खोजोगे तो सदा उसी को पाओगे जैसे हर लहर में खोजोगे तो सागर को पाओगे ऐसी हर अभिव्यक्ति में खोजोगे तो उसी को पाओगे जीसस ने कहा है उठाओ पत्थरों को मुझी को दबा पाओगे तोड़ो वृक्षों को मुझी को छिपा पाओगे वह तो मौजूद ही है भगवान तो भक्त हो ही गया है श्रृंखला पूरी हो जाएगी अगर भगवान जैसे भक्त हुआ वैसे भक्त पुनः भगवान हो जाए तो यात्री अपने घर वापस लौट जाएगा तो यात्रा पूरी हो जाएगी